इधर स्वामी जी से मिलने के दो वर्ष बाद ही पुत्र लाभ होने के फलस्वरूप अत्यंत आह्लादित खेतड़ी नरेश ने पुत्र को उनसे आशीर्वाद दिलाने की इच्छा से अपने निजी सचिव जगमोहन लाल को मद्रास भेजा स्वामी जी ने उन्हें बताया कि इकतीस मई को उनकी यात्रा का दिन निश्चित हुआ है अतः इतने कम समय में खेतड़ी जाकर लौटना संभव नहीं है परंतु जगमोहन लाल आग्रह करने लगे कि वे अपने आने जाने की व्यवस्था का भार महाराजा पर छोड़कर कम से कम एक दिन के लिए तो खेतड़ी आने की अवश्य ही कृपा करें स्वामी जी इस हार्दिक अनुरोध को टाल न सके खेतड़ी से लौटते समय राजा की व्यवस्थानुसार जगमोहन जगमोहनलाल स्वामी जी के साथ बम्बई तक आए और वहाँ स्वामी जी को जहाज में बैठा कर, राजा के दिए हुए वस्त्र आदि समर्पित किए इकतीस मई अठारह सौ तिरानवे को स्वामी जी विशाल समुद्र के पार जाने के लिए जहाज पर सवार हुए अब स्वामी जी के जीवन का तथा भारतवर्ष के समस्त जीवन का भी एक नया अध्याय शुरू हुआ एक आत्मविस्मृत राष्ट्र को विश्व सभा में सर्वोच्च स्थान दिलाकर उसका अपने दिव्य शक्ति के प्रति अविश्वास दूर करना दूसरों के पैरों तले दबे भारतवर्ष को अपना मस्तक ऊँचा कर विश्व समाज में अपना ध्यान ग्रहण करने के लिए आह्वान करना मदांध पाश्चात्य जगत की एक इसके पहले अज्ञात सत्य के प्रति जिज्ञासा जगाकर उसके भंडार स्वरूप भारत के प्रति उनकी श्रद्धा आकर्षित करना और विदेशी शोषणकर्ताओं को स्वार्थ त्याग कराकर विजितों की सेवा में लगाना यह इतना सहज कार्य नहीं है तथापि यही विवेकानंद के जीवन का धनुर्भंग प्राण था उस समय भला यह कौन जानता था कि ये अज्ञात सन्यासी ही भारतवर्ष तथा समग्र विश्व में एक नवीन भावधारा का सूत्रपात करेंगे किसने सोचा था कि साधारण सी धर्म महासभा के सहारे विश्व इतिहास के एक चिरस्मरणीय अध्याय की रचना होगी अविश्वसनीयता से लगने पर भी यह सत्य है बम्बई से श्रीलंका सिंगापुर हांगकॉन्ग और जापान होते हुए प्रशांत महासागर की नील जलराशि पार करके जुलाई के अंत में संभवतः 25 जुलाई अठारह ईस्वी को स्वामी कनाडा राज्य के दैंकुअर बंदरगाह पर उतरे और वहां से ट्रेन द्वारा अमेरिका की विराट महानगरी शिकागो पहुंचे। उस समय वहां विश्व मेला लगा हुआ था देश विदेश से आए हुए नर नारियों की चहल पहल से चारों दिशाएँ गूँज रही थी एक अज्ञात और निशंबल सन्यासी के लिए जहाँ यहाँ जगह कहाँ थी इस अनजाने मित्रहीन विदेश में आकर विवेकानंद का वज्र हृदय भी अचानक काप उठा इस खर्चीले नगर में इतने अल्प धन से कैसे अधिक दिन बिता सकेंगे पूछने पर पता चला कि सम्मेलन सितंबर में होने वाला है इतने दिन तक होटल में रहने को उनके पास पैसे कहाँ थे इसलिए अनिश्चित और निष्ठुर भविष्य की ओर निराशापूर्ण दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कंपित हाथों से अपने देशवासी मित्रों को लिख भेजा कि धन के अभाव में संभव है उन्हें विफल मनोरस वापस लौट आना पड़े अतः धन चाहिए इसी बीच उन्हें पता लगा कि वहाँ की तुलना में बोस्टन कम खर्चीला है और साथ ही वहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या भी अधिक है अतः उन्होंने विचार किया इस समय वहाँ चले जाना ही अधिक उपयुक्त होगा बोस्टन जाते समय ट्रेन में सौभाग्यवश ब्रिजी मेडोस नामक ग्राम की एक वृद्धा के साथ परिचय हुआ स्वामी जी को सहारा मिला स्वामी जी के गुणों पर आकृष्ट होकर वे उन्हें अपने घर ले गई ब्रिजी मेडोस में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्राध्यापक श्री राइट महोदय के साथ परिचय हो जाने पर उन्होंने स्वामी जी के धर्म महासभा में भाग लेने की व्यवस्था करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली उन्होंने महासभा के अधिकारियों के नाम पत्र लिखा कि स्वामी जी को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जाए और वह पत्र स्वामी जी के हाथ में देकर उनसे शिकागो जाने का अनुरोध किया सांसारिक कार्यों में अनभ्यस्त स्वामी जी ने शिकागो पहुंचकर देखा कि वे राइट साहब का दिया हुआ पता खो चुके हैं उन्होंने लोगों से पूछा पर इतनी बड़ी महानगरी में कौन किसकी खबर रखता है धीरे धीरे संध्या हो आई और दूसरा कोई चारा न देख स्वामी जी ने स्टेशन पर माल गोदाम के प्रांगण में पड़े हुए एक बड़े से खाली बक्स में लेटकर भगवान का चिंतन करते हुए वह भीषण ठंडक की रात बिताई सबेरा होने पर वे सरोवर तट पर बने करोड़पतियों के मकानों के सामने भोजन और निवास की खोज में घूमने लगे परंतु वहाँ भिक्षुकों के प्रति दया दिखाने वाला कौन था वह भारतवर्ष तो था नहीं अंत में थक कर चूर हो निराश मन से वे रास्ते के एक किनारे बैठ गए तभी सामने के भवन का द्वार खुला और एक महिला ने निकलकर पूछा कि क्या वे महासभा के प्रतिनिधि हैं स्वामी जी के मुंह से हाँ निकलने भर की देर थी कि वे तुरंत श्री जार डब्ल्यू एल के मकान में अतिथि के रूप में ससम्मान स्वीकृत हुए ग्यारह सितंबर अठारह सौ तिरानवे ईस्वी को समारोह पूर्वक महासभा का उद्घाटन हुआ आज हुए हुए प्रतिनिधि प्रतिनिधि क्रमशः क्रमशः सभापति सभापति द्वारा द्वारा आमंत्रित द्वारा आमंत्रित आए किए जाने पर अपना अपना वक्तव्य कहने लगे सभी वक्ता पूरी तैयारी के साथ आए थे परंतु औपचारिक व्याख्यान रीति के अन्स्त स्वामी जी ने विदेश के छह सात हजार सुशिक्षित नरनारियों के सम्म इस प्रकार अपने हृदय के भाव व्यक्त करने की तैयारी नहीं की थी अतः सभापति द्वारा आवाहन किए जाने पर भी दे बार बार अभी नहीं कहकर टालने लगे अंत में सभापति ने उनके हा नहीं की परवाह किए बिना ही घोषणा की अगले वक्ता हैं स्वामी विवेकानंद अन्य कोई उपाय न देखकर स्वामी जी श्री रामकृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए यंत्र चालीस से उठ खड़े हुए और सभा को संबोधित करते हुए बोले अमेरिकावासी बहनों बहनों तथा भाइयों इन शब्दों का विद्युत के समान असर हुआ प्रचलित औपचारिक संबोधन की अपेक्षा स्वामी जी ने इन सामान्य शब्दों से सारी महासभा के समक्ष अपने अंतरवा की वाणी प्रकट की जिसे सुनकर अमेरिकावासी गदगद हो उठे और चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी पहले तो स्वामी जी यह समझ ही नहीं सके कि प्रचलित रीति के स्थान पर उन्होंने जिस धर्मस्पर्शी शब्दों का प्रयोग किया है उसी ने अकस्मात संवेद नरनारियों के हृदय के रुद्ध द्वार को खोलकर उन्हें प्रेम की बाढ़ में बहा दिया है अतः स्वामी जी कि कर्तव्य विमूढ़ हो कुछ समय तक मौन विस्मय के साथ मुग्ध जनता के सम्मुख खड़े रहे फिर लगभग पाँच मिनट बाद सभा के शांत होने पर गैरिक वस्त्र और पगड़ी पहने एवं भारतीय सन्यासी ने वीरतापूर्वक सीने पर हाथ बांधे और अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर नेत्रों से ज्योति बिखेरते हुए गंभीर एवं आवेगपूर्ण शब्दों से भारत के शाश्वत प्रेम की वाणी सुनाई उसी दिन से सभी ने जान लिया कि स्वामी जी महासभा के विश्व विजयी वीर हैं और उनके नाम में अद्भुत जादू है उसके बाद से तो किसी किसी दिन श्रोताओं को सभा में अंत तक बैठाए रखने के लिए सभापति को घोषणा करनी पड़ती कि आज का आखिरी व्याख्यान स्वामी विवेकानंद देंगे उसी दिन से महानगरी शिकागो स्वामी जी के चरणों में लौट पड़ी उसी दिन से अमेरिका के सभी नगरों में इस हिंदू सन्यासी की बहुचर्चा एवं प्रशंसा होने लगी और शिकागो में सर्वत्र इस वीर सन्यासी का तिरंगा चित्र लगकर दर्शकों के मन में विस्मय उत्पन्न करने लगा शिकागो धर्म महासभा के विविध अधिवेशनों में विविध विषयों पर भाषण देने के पश्चात सभा के समाप्त हो जाने पर स्वामीजी के मन में विचार आया कि यदि तुरंत स्वदेश न लौटकर अमेरिका में ही और थोड़ी समय रहकर प्रचार किया जाए तो इसका फल अच्छा होगा अमेरिका के नर नारियों ने भी इस विषय में काफी उत्साह दिखाया अतः स्वामी जी सर्वत्र जा जाकर व्याख्यान देने लगे परंतु प्रसिद्धि के साथ ही शत्रु भी पैदा होने लगते हैं यदि अमेरिका के धर्मांध व्यक्ति ही स्वामी जी के विरुद्ध उठ खड़े होते तो उसमें आश्चर्य की कोई बात न थी और स्वामी जी भी इसके लिए तैयार थे परंतु दुख की बात तो यह है कि उन दिनों जो अपने ही देशवासी अमेरिका में थे उनमें से अनेकों ने उनके प्रति ऋषालु हो जन समाज में अफवाहें फैलाते हुए उन्हें नीचा दिखाना चाहा, परंतु स्वयं विधाता ही जिसकी सहायता कर रहे हों उसकी हानि करने में भला कौन सफल होगा अतः सत्यविजयी सन्यासी उस बिल्कुल ध्यान न देकर इस महादेश के एक छोर से दूसरे छोर तक वीरता पूर्वक हिंदू धर्म की ध्वंद्व भी निनादित करते हुए विजय माला से विभूषित होते रहे